महाभारत द्रोण पर्व महाभारतद्रोणपर्व चतमोध्याय घटोत्कट और सूर के पुत्र का घोर युद्ध तथा का वध संजय वाच अलंबुस्का वजय उवाच दृष्टि पुत्र पुत्ररथम प्रति आया तो युक्त जिघा कर्णमा हवे अब्रवीत तत्र पुत्र दुस्साहसन मदम वचद्रक्षण दृष्टि कर्ण सेक्रम अभियाते दुत कर्णम तद्वार महारथम संजय कहते राजन युद्धस्थल में इस प्रकार कर्ण का वध करने की इच्छा से उद्यत हुए घटोत्कच को सूत पुत्र के रथ की ओर आते देख आपके पुत्र दुर्योधन ने जो शासन से इस प्रकार कहा धाई यह राक्षस रणभूमि में कर्ण का वेग पूर्वक पराक्रम देखकर कर गति से उस पर आक्रमण कर रहा है अतः उस महारथी घटोत्कच को रोको वृत सैन डे डाहीत्र महाबल कर्णों वही कर्तनो युद्ध राक्षस तुम तो विशाल सेना से घिरकर वहीं जाओ जहां महाबली वे कर्ण रणभूमि में उस राक्षस के साथ युद्ध करना चाहता है करन माम तो ना सती महारद तुम सेना के साथ सावधान होकर रणभूमि में कर्ण की रक्षा करो कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों के प्रमाद बस भयंकर राक्षस कर्ण का विनाश कर करे एतस्तरे राजंजटा सुरसुत बलि दुर्योधन मुगम्य प्राह प्रहृता राजन इसी समय जटासुर का बलवान पुत्र योद्धाओं में श्रेष्ठ एक राक्षस दुर्योधन के पास आकर इस प्रकार बोला दुर्योधन तवा मित्रा प्रख्यातान युद्ध दुर्मतान पांडवान् हंतछा तया सहानुकान दुर्योधन यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारे विख्यात शत्रु रणदुर्मत पांडवों का उनके सेवकों सहित वध करना चाहता हूँ जटासम ग्रामी पुरा प्रयज्य कर्म क्षुद्र पार्थ निपाचित मेरे पिता जटासुर राक्षसों के अगुआ थे उन्हें पूर्व में इन नीच कुंती कुमारों ने राक्षस विनाशक कर्म करके मार गिराया। पूजया। मैं के रक्त और मांस द्वारा पिता की पूजा करके उनके वध का बदला लेना चाहता हूँ आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें। तम अब्रवी तो राजा प्रियमाण पुनः पुनः द्रोण कर्णाधि साध पर्याप्त हम धि सदते गया जप्त जही युद्धे गटो उत्कचम घटोत्कक्षसंक्रूर करो मनुषस संभव तब राजा दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार उससे कहा वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण आदि के साथ मिलकर मैं स्वयं ही तुम्हारे शत्रुओं का वध करने में समर्थ हूँ तुम तो मेरी आज्ञा से घटोत्कच के पास जाओ और युद्ध में उसे मार डालो वह क्रूर कर्मानिषाचर मनुष्य और राक्षस दोनों के अंश से उत्पन्न हुआ है पांडवान हितम नित्यम अस्त्यव रथ घातीनम वै सगतम युद्धे प्रेष मातन हाथियों और घोड़ों तथा रथों का विनाश करने वाला आकाशचारी राक्षस घटोत्क सदा पांडवों के हित में तत्पर रहता है तुम युद्ध में उसे मारकर यम लोग भेज दो तथेतुक्त महाकाय समाहूय घटोत्कर्भम से नाना शस्त्र जटासुर के पुत्र का नाम अलम्बुस था उस विशाल का राक्षस ने दुर्योधन से तथा सुकर भीम से इन पुत्र घटोत्कच को ललकारा और उसके ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी अलमुषम चैन चुस्तरम हम प्रमथाम प्रमां प्रम को महावात बुदाद जैसे आधी बा को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार अकेले हिडम्बा कुमार घटोत्कट ने करन तथा उस दुर्लंघ गौरव सेना को भी मत अच्छा ब्राते नाना लिंगे समार राक्षस अलम्बुस ने घटोत्कच का माया बल देख उसके ऊपर तुरंत ही नाना प्रकार के बाण समूहों की वर्षा प्रारंभ कर दी विध्वाचम सेम महाबल um <laughs> नाम उस महाबली नि ने भीमसेन कुमार को बहुत से बाणों द्वारा घायल करके अपने बाण समूह से पांडव सेना को खदेड़ा आरंभ किया तेनाद्राणी पांडु सैन्य भारत निशे विप्रकना भारत इसके खदेड़े और पांडव सैनिक हवा के उड़ाए हुए बादलों के उस निषेध काल में चारों ओर बिखर गए घटोत्कर्षरे तथा तवा श्री प्राद्रव जन सृज का सह राजन इसी प्रकार घटोत्कच के बाणों से छिन्न भिन्न हुई आपकी सेना भी सहसत्रों मसाले फेंक कर आधी रात के समय सब और भाग चली मृदे स्त्रोत्र तब क्रोध में भरे हुए अनम्बुस ने उस महासमर में भीमसेन कुमार घटोत्कच को दस बाणों से घायल कर दिया मानव महावत ने महान गजराज को अंकुशों से मार दिया हो तिलवाहम सुत सर्वायुन चटोत्क प्रतीक्षेद प्रणतस्या अतिदारुण यदि अत्यंत भयंकर गर्जन करते हुए खटोत्कंद ने अलंबस के सारथी घोड़ों और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को तिल तिल करके काट डाला तथा कर्णम सरभ्रतय सहस अलम्बस चाभ्यवरथम मेघो मेरु मेवाचलम तत्पश्चात जैसे मेघ मेरु पर्वत पर जल की वर्षा करता है उसी प्रकार उसने भी कर्ण पर अन्यान सहस्रो कौरव योद्धाओं पर तथा अलम्बुस पर भी बाण समूहों की वर्षा प्रारंभ कर दी तथा कुरुना सातुरंगम ममद उस राक्षस से पीड़ित हुई संपूर्ण चतुरंगड़ी कौरव सेना विक्षुब्ध होती और आपस में ही एक दूसरे को नष्ट करने लगे सारथी सारथी महाराज उस समय के मारे जाने पर हुए ने रणभूमि में कुपित को बड़े जोर से मुक्का मारा क्षणगुलवान उसके मुक्के की मार खाकर घटोत्क उसी प्रकार का पुठा जैसे भूकंप होने पर वृक्ष तृण और गुलमो सहित पर्वत हिलने लगता है तथा परिधा भेद सरिघा भेदेना सेनी बाहूणाम जटा सुन तत्पश्चात भीमसेन पुत्र घटोत्कत ने शत्रु समूहों का नाश करने वाली अपनी परिघ जैसी मोटी बाह के से जटासुर के पुत्र को बहुत मारा। तथा दौरभ इंद्रभा क्रोध में भरे हुए हिडम्बा कुमार ने उसे अच्छी तरह मथ कर तुरंत ही धरती पर दे मारा और इंद्रध्वज के समान अपनी दोनों भुजाओं द्वारा उसे भूतल पर रगड़ना आरंभ किया तब का पुत्र अपने आप को के बंधन से छुड़ाकर पुनः उठ गया और बड़े वेग से उसकी ओर झपटा अलंबेप ने भी झटका देकर राक्षस घटोत्कच को उठाकर पटक दिया और रोषपूर्वक वह उसे पृथ्वी पर रगड़ने लगा तयो संभव युद्धम गर्ज तो रिकाय घटोत्कम्बुस यो गरजते हुए उन दोनों विशाल काय राक्षस घटोत्कच का और अनंबुस का वह युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी था विशेष अत्यंत मायावी राक्षस अपनी मायाओं द्वारा एक दूसरे से बढ़ जाने की चेष्टा करते हुए परस्पर युद्ध कर रहे थे पाव काम्भुनिधि भूत पुनर्गर महाचल एक ने आग बनकर आक्रमण किया तो दूसरे ने महासागर बनकर उसे बुझा दिया इसी प्रकार एक तक्षत नाग बना तो दूसरा गरुण फिर एक मेघ बना तो दूसरा प्रचंड वायु तत्पश्चात एक महान पर्वत बनकर खड़ा हुआ तो दूसरा वज्र बनकर उस पर टूट पड़ा पुनः कुंजर एवं अलंबसु घटोत्म फिर वे क्रमश हाथी और सिंह तथा सूर्य और राहु बन गए इस प्रकार वे अलम्बुस और घटोत् एक दूसरे के वध की इच्छा से, से सैकड़ों मायाओं की सृष्टि करते हुए परस्पर अत्यंत विचित्र युद्ध करने लगे परिघा पट्टिस मूसल तथा पर्वत शिखरों से एक दूसरे पर चोट करने लगे हयाभ्याम चाभ्याम च रथाभ्या महाम राज्य राक्षस प्रवर उसे राजन तद घटो अलम्बुस के वध की इच्छा से अत्यंत कुपित होकर ऊपर उछला और जैसे बाज चिड़िया पर झपटता है उसी प्रकार उसके ऊपर टूट पड़ा गृहत् च महाकाय राक्षसेंद्रलम्बुस विष्णु विशाल काय राक्षस राज अलंबुस को दोनों हाथों से पकड़कर घटोत्कट ने युद्ध में उसे उठाकर धरती पर दे मारा मानो भगवान विष्णु ने मायासुर को पछाड़ दिया हो तथो घटोत्क उदम धृत्यादुत रौद्रश का के महाराज महाराज तब अमित पराक्रमी अद्भुत दिखाई देने वाली अपनी तलवार उठाकर सम्रांगण में अत्यंत भयंकर घर्जना करते और उछल कूद मचाते हुए शत्रु अलम्बुस के भयंकर एवं विकराल मस्तक को उस भयानक क्षस की काया से काटकर अलग कर दिया शिवस्तच्च्चाप्य संगृह्य केश सूर्य दुरोक्षित यजोत्कूर्ण दुर्योधन रथम प्रति अभेत च महाबाहू स्मह राक्षिप्य विता प्राणदन कौन से प्रबला हुए उस मस्तक के केश पकड़कर महाबाहु राक्षसघटोत्क दुर्योधन के रथ की ओर चल और पास जाकर हुए उसने विक्राल मुख एवं वाले उस सिर को उसके रथ पर कर काल के मेघ की गर्जना की। भांति गर्जना दुर्योधनो बंधित च राजन तो तो राजन् तत्पश्चात् दुर्योधन से इस प्रकार बोला यह है तेरा सहायक बंधु इसे मैंने मार डाला तूने देख लिया ना इसका पराक्रम जो पुन कर्णस्यांश्येत राजे अब तू कर्ण की तथा अपनी भी फिर ऐसी ही अवस्था देखेगा जो अपने धर्म अर्थ और काम तीनों की इच्छा है उसे राजा ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए इसीलिए तेरे मित्र का यह मस्तक में भेट के तौर पर लाया हूँ तो तब तक यहाँ प्रसन्नता पूर्वक खड़ा रह जब तक कि मैं कर्ण का वध नहीं कर देता नरेश्वर ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ घटोचकर तीखे बाण की वर्षा करता हुआ युद्ध के मुहाने पर कर्ण के पास चला गया तथा समभवत युद्धम घोर रूपम भयानक महाराजा और महाराज तन्नंतर रणभूम में सबको विस्मय में डालने वाला मनुष्य और राक्षस का व घोर एवं भयानक युद्ध आरंभ हो गया इत महाभारते द्रोण परवड़ी घटोत्कच पर रात्रि युद्ध अलंबसुवधे अधिकम इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्क सुध पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में अलंबसुवध सुबध विषय एक सौ अध्याय पूरा हुआ